परमार्थ प्रसंग एक सौ छियासठ एक बात और है गुरु पर यदि विन्द मात्र भी प्रेम हो श्रद्धा भक्ति हो तो फिर उनके कंधों पर अपना सब कूड़ा करकट और मैला लाद कर परिणामतः उन्हें दुख यंत्रणा भोग कराने के लिए क्या दिल चाहेगा गुरु क्या मैला फेंकने की गाड़ी है जिनके इतनी भक्ति नहीं है जो घोर विषयाशक्त और स्वार्थी है उनकी ही ऐसी हीन बुद्धि होती है वे तो शिष्य नाम से परिगणित होने लायक भी नहीं है और जिनकी गुरु के प्रति ग्राढ़ श्रद्धा और प्रेम है वे तो इस भय से कि शायद बाद में गुरु को भोगना पड़े कोई पाप कर्म ही नहीं कर सकते हाँ ऐसे शिष्य का पाप भार भी लेते हैं वस्तुता भगवान ही गुरु रूप से उसका भार ग्रहण करते हैं और उसका उद्धार करते हैं एक सौ सड़सठ फिर भी शिष्य के कुछ पाप गुरु में प्रविष्ट होते हैं यह ठीक है क्योंकि देखा जाता है कि निर्वचार उनकी आयु क्षय करते हैं स्वार्थ शून्य परम कारुणिक सदगुरु जान बुझ कर पर हित के लिए उन्हें भगवान की ओर ले जाने की प्रेरणावश खुद के शरीर की कोई भी चिंता नहीं करते शिष्यों के कल्याण के लिए अपने जीवन का तिल तिल दान करते हैं अवतार अन्यों का पाप भार ग्रहण करते हैं उन्हें भी इसीलिए रोगों को भोगना पड़ता है श्री रामकृष्ण कहते थे गिरीश के पापों को लेकर ही मेरे शरीर में यह व्याथी कैंसर गले में छत रोग हुई एक शरीर की तो बात ही तुच्छ है सदगुरु तो अपना आजीवन कठोर तपस्या से प्राप्त अमूल्य धन भी शिष्य को बिना किसी हिचकिचाहट के कुछ भी प्रतिदान की आशा न रखकर दे देते हैं शिष्य यदि शुद्ध सत्व और यथार्थ भगवत प्रेमी हो तो वह गुरु के आध्यात्मिक सत्य संचार को भीतर ही भीतर अपने प्राणों में अनुभव कर सकता है अथवा श्रद्धा और विश्वास के साथ गुरुपदेष्ट साधन पथ पर वह जितना ही आगे बढ़ता है और उसका चित्त जितना ही निर्मल होता जाता है उतना ही वह गुरु शक्ति के खेल को और उनकी कृपा को अपने हृदय में अनुभव कर सकता है गुरु कृपा और शिष्य के अथक परिश्रम के सम्मिलन से सिद्ध लाभ होता है एक सौ उनहत्तर मानव जीवन का ध्येय है भगवत प्राप्ति इसे कभी भी न भूलना पशुओं के समान आहार निद्रा और इंद्रिय सुखों की चेष्टा और गपशप पर चर्चा और व्यर्थ के कामों में ही आयु क्षय करने से तुम्हारा जीवन ही वृथा नष्ट हो जाएगा और अनंत दुख भोग ही साथ रहेगा जब तक तुम्हारे शरीर और मन में बल वीर्य है अपनी सारी ताकत लगाकर ईश्वर प्राप्ति के निमित्त सजग होकर जुट पड़ो किसी तरह भी प्रयत्नों में ढिलाई न करो बाद में करेंगे या भगवान की जब इच्छा और कृपा होगी तब ही संभव होगा ये सब महाअकर्मण्य और आलसियों की बातें हैं जिन्हें कुछ करने की आंतरिक इच्छा नहीं है उनका कभी भी कुछ नहीं होगा